हे इंद्र तेरे यज्ञ में यह प्रिय सोम अपने यज्ञ कार्य में शुद्ध होता है रितियों द्वारा शुद्ध हुआ पत्थरों से कूटकर रस निकाला गौओं का स्वामी प्राचीन काल से देवों के लिए यह सोम अनेक पवित्र कार्य करने वाला मानव के यज्य का साधन शुद्ध ऐसा यह सोम हे इंद्र तेरे लिए रस देता है अर्थ हे इंद्र यज्ञ कार्य करने वाले रित्तिजों की बाहुओं द्वारा प्रेरित होकर धारा से रस निकाला सोम तेरे बल को बढ़ाने के लिए शुद्ध होता है इस सोम रस के ग्रहण करने से यज्ञों को करता तथा शत्रुओं को जीतता है अहिंसा में यज्ञ में अभिमानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है वह हरे वर्ण का सोम कलशो अर्थ ज्ञानी कार्य करने वाले बुद्धिमान मानव शब्द करने वाले छिड़ न होने वाले ज्ञान बढ़ाने वाले सोम का रस निकालते हैं पुनः पुनः प्रसूत होने वाली गौवे तथा ज्ञानी याजक इस सोम को मिलकर इकट्ठे होकर यज्ञ के स्थान पर सोम का रस निकाला करते हैं अर्थ बड़े दुलोक को धारण करने वाली पृथ्वी के ऊंचे स्थान में रहने वाला नदियों के जलों में रहने वाला इंद्र के वज्र की भांति कामनाओं की पूर्ति करने वाला बहुत धन स ennyi képbe rászegedték. Aztán a személyes érzéseket is elkezdték elérni. Aztán a तो पृथ्वी के लोग को देखकर तुरंत से पूर्ण रीति से रस निकाल दो यज्ञ करने वाले के लिए धनादिक देकर तैयार करो हमें धन से अलग ना कर घर के धनों से हमें युक्त कर बहुत अनेक प्रकार के धन से युक्त होकर हम रहेंगे अर्थ हे सोम हमको अति शीघ्र धन दे दो सैकड़ों प्रकार के दात्रित से युक्त घोड़ों से युक्त, वह धन पशुओं से युक्त एवं सुवन से युक्त हो, हे सोम, हमारे हमें दे दो। त्री सप्ततितम सुक्तम अर्थ यज्ञ के मुख्य स्थान में रहने वाले पात्रों में रस निकालने के समय सोम के अंश शब्द करते हुए उतर रहे हैं यज्ञ के स्थान में सोम रस आ रहे हैं बलवान वह सोम मुख्यतः तीन लोकों में अपने पवित्र कार्य को शुरू करता है तथा अपना कार्य करता है सत्यस्वरूपी सोम की नौकाएं अ अर्थ बड़े रित्विज उत्तम रीति से संगठित होकर उत्तम प्रेरणा देते हैं। उपरांत उत्तम फल चाहने वाले रित्विज उदक की उर्मी में सोम को रखते आत्मा मिलाते हैं। इस तोत्र कहते हुए इंद्र के प्रिय शरीर को सोम की मृदु धाराओं से परिपुष्ट करते हैं। अर्थ पवित्रता करने के सामर्थ से युक्त सोम इस्तुत को प्राप्त करता है। उपरांत इनका पुरान पिता यह सोम अपने व्रत का रक्षा करता है, अपने तेज से सबको आक्षादित करने वाला बड़े अंतरिक्ष को भर देता है। बुद्धिमान सबको धारण करने वाले उद्देशों में आरंभ सोम को रखने के लिए समर्थ होते हैं। अर्थ सहस्रों जलधाराओं से युक्त अंतरिक्ष में से वे सोम के किरण पृथ्वी पर आ रहे हैं जो लोक के ऊपर मधुरता से युक्त होकर ये रहते हैं इस सोम की किरण शीघ्र जाने वाले होते हैं अतः वे स्थिर नहीं रहते प्रत्येक स्थान पर सेतु जैसे होते हैं और पापीयों के बाधक होते हैं अर्थ पिता एवं माता की भांति ये द्योलोक तथा भूलोक से सोम के किरण आ रहे हैं वे स्तुति प्रकाशित होते हैं वे कुकर्म करने वालों को उत्तम रीति से नष्ट करते हैं वे सोम के प्रकाश किरण इंद्र जिसका द्वेष करता है वैसी राक्षस को दूर करते हैं अर्थात विस्तृत द्योलोक के ऊपर से दुष्टों को अपनी जो सोम के प्रकाश किरण हैं, वे प्रथम अंतरिक्ष में से चलते रहे हैं, उनको शुद्ध दृष्टिहीन देवों की इस्तुति का स्रावण ना करने वाले दुष्ट मानों देख नहीं सकते, सत्य यज्ञ के रास्ते को दुष्ट कार्य करने वाले लोग पार नहीं कर सकते, अर्थ ज्ञानी विद्वान सहस्त्रधाराओं से नीचे गिरने वाले सोम रस को छाननी में से छाननी के समय इनकी अपनी स्तुति रूपी वाणी से पवित्र करते हैं रुद्र के पुत्र स्तुति के वश होने वाले द्रोह न करने वाले सुंदर दिखाई देने वाले मानवों का निरीक्षण करने वाले सुंदर कार्य करने वाले उत्तम हमला शत्रु पर करने वाले होते हैं अर्थ यज्ञ का संरक्षक उत्तम कार्य करने वाला यह सोम किसी दुष्ट से दबने वाला नहीं है वह सोम तीन पवित्र करने वालों को अपने हृदय में धारण करता है, वह ज्ञानी सब सब भोनों को अभी विशेष रीत से देखता है, कार्य करने वालों में जो नियम रहित रीत से कार्य करते हैं, उन अप्रिय करने वालों को तारण करता है। अर्थ यज्ञ का विस्तार करने वाला पवित्र में फैला हुआ सोम है, वह वरुण की जीवा के अग्रभाग में अपनी शक्ति से रहा है। बुद्धिमान लोग उसको व्याप्ते हैं तथा प्राप्त करते हैं। जो कर्तव्त्त में असमर्थ होता है, वह नीचे गिरता है। चतुष्पत्तितम सुक्तम अर्थ जल में पैदा हुआ बालक की भांति यह सोम शब्द करता है जब घोड़ा जाने की कामना करता है वैसा सोम स्वर्ग लोक में जाने की कामना करता है यह सोम चमकता है दूध से मिश्रित होने वाला दिव्य उदक के साथ मिलता है उस सोम को उत्तम बुद्धि वाले हम धन से युक्त, घर मिले ऐसा हम चाहते हैं अर्थ जो लोक का सबका धारण करता सब जगह वाला सर्वत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ, जो सोमरस सब जगह व्याप्ता है, वह सोम ये बड़े द्वूं एवं पृथ्वी ये लोकों में अपने कार्य से यजन करे और यह द्वूं लोक एवं पृथ्वी को मिलकर धारण करता है, यह ज्ञानी सोम अन्नु को धारण करता है। अर्थ यज्ञ में जाने वाले इंद्र के लिए उत्तम यज्ञकार्य में प्रयुक्त होने वाला सोम का रस पीने के लिए सृष्ट होता है पृथ्वी का मार्ग विस्तृत होता है जो इंद्र यहाँ की वृष्टि का स्वामी है गावों का हित करता है जलों की वर्षा करता है सप्तका नियामक है और जो यज्ञों में जाता है तथा वह प्रशंस अर्थ सार रूपी घट के सदृश जल आकाश में से दुहा जाता है यह यज्ञ का मध्य स्थान है वहां से अमर जीवन देने वाला जल रूपी अमृत विशेष करके उत्पन्न होता है उत्तम दान करने वाले एकत्र बैठने वाले यजमान उस सोम को स्तुति से प्रसन्न करते हैं तथा नेतागण रक्षक होते हैं वे हितकारक पदार्थों की अर्थ जल से मिश्रित होने वाला सोम शब्द करता है देवों का रक्षण करने वाले अपने शरीर को मानवी हित के लिए अर्पित करता है पृथ्वी के ऊपर अपना गर्भ मुख्य भाग स्थापन करता है जिससे पुत्र एवं संतान हम धारण करते हैं अर्थ बहुत उदक युक्त तृतीय लोक में अर्थात स्वर्ग में परस्पर दूर रहने वाले सोम के रस पृथ्वी पर नीचे गिर जाए प्रजा के लिए वे सहायक हो जाएं चार प्रकार के सोम के प्रकाश किरण दुलोक से नीचे जाते हैं वे उदक देने वाले सोम रस अमृत देने वाला हविष्य भरपूर देते हैं वह रक्षण शक्ति से युक्त होता है अर्थ सोम अपना सफेद रूप करता है जब वह स्वर्ग में जाने की कामना से में बैठता है तब की पूर्ति करने वाला बलशाली सोम अनेक धन याजकों को देना चाहता है। वह सोम बुद्ध से विशेष कार्यों को पूरा करता है तथा अंतरिक्ष में से उदक देने वाले बादल को नीचे भेजता है, वृष्टि करता है। अर्थ उपरांत स्वेत रंग गोदुग्ध से युक्त होकर अपनी दिशा में स्थान में रहने वाला सोम कलश मे� उस सोम की देवों को प्राप्त करने वाले रित्तज मन से उत्तम रीति से उस सोम को प्रेरित करते हैं जिस प्रकार सैकरों प्रकार से स्तुति करने वाले अक्षिवान ऋषि को देने के लिए गौवे प्रेरित होती हैं अर्थ हे शुद्ध होने वाले सोम जलों से मिश्रित होने वाले तेरा रस मेरों के बालों की छानी में से छाना जाता है � इन्द्र को पीने को देने के लिए रस दो पंचसप्त सुक्तम अर्थ अन्न के लिए हितकारक सोम प्रिय उदकों को प्राप्त करता है जिन उदकों में महान यह सोम बढ़ता रहता है यह महान सोम बड़े सूर्य के सर्वगामी रथ के ऊपर सबको देखने वाला होकर आरोहण करता है अर्थ यज्ञ की जिह्वा रूप यह सोम ये मृदु रस देता है स्तुतियों को बोलने वाला यजमान इस कार्य का यज्ञ के कार्य का पालन करने वाला न दबने वाला होता है यजमान माता-पिता का गुप्त नाम जानता है यह तीसरा नाम जो लोक को तेजस्वी करने वाले सोम का होता है